नारायण नारायण आज का विषय है वृत्ति भगवंतमय होने को ही भक्ति कहते हैं भगवान के कारण पंचमहाभूत निर्माण हुए और यदि गंभीरता से सोचे तो सभी चमत्कार भगवान की सामर्थ्य से ही होते हैं भगवान में जो जो हैं वह सब हम में भी हैं वह संसार का स्वामी है उसी की सत्ता से सभी व्यवहार घटते हैं हमारा जीव उसका अंश है अतः हम कर्तव्य करें और उसका फल भगवान की इच्छा पर छोड़ दें अब सवाल यह है कि यदि सभी बातें ईश्वर की इच्छा से होती हैं तो मेरी इच्छा से भी भगवान ही पैदा करता है और यदि ऐसा है तो मैं अपनी इच्छा को क्यों बली दूं बात एकदम सही है रात को अंधेरा होता है इसका मतलब क्या है? उसका कारण है सूर्य क्योंकि सूर्य के अस्त होने पर अंधेरा होता है। है है, इसका मतलब यह है कि जैसे प्रकाश का कारण सूरज है, वैसे ही अंधेरे का कारण भी सूरज ही है भेद सिर्फ इतना है कि प्रकाश का कारण उसके अस्तित्व में है और अंधेरे का कारण उसकी अनुपस्थिति में है सार यह है, है कि भगवान का विस्मरण होने पर मेरी इच्छा पैदा होती है अतः जो भगवान पाने की इच्छा करता है वह उसका स्मरण करे और अपनी इच्छा उसे अर्पण करे अपनी देह बुद्धि नष्ट होने पर हम भगवान को पहचान पाते हैं जिस प्रकार किसी इमारत का ढांचा कागज पर होता है वैसे ही सगुण मूर्ति ही हमारे लिए पर ब्रह्म है ढांचा या नक्शा निश्चित हुआ तो फिर इमारत बनाना कोई कठिन बात नहीं होती सगुण मूर्ति का ध्यान करें ब्रह्म निराकार है, उसी साकार करना गलत है ऐसा कुछ लोग कहते हैं पर मैं स्वयं जब तक साकार हूँ तब तक सगुण मूर्ति का पूजन जरूरी है मैं राम का हूँ कहने का अर्थ है मैं ब्रह्म हूँ कहना तदाकर वृत्ति होने का अर्थ है अनुसंधान और अनुसंधान से वृत्ति भगवंतमय होने का अर्थ है भक्ति ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या इसका संक्षेप में अर्थ है संसार जैसा है वैसा ही वह है ऐसा जो हम समझते हैं वास्तव में वैसा वह है नहीं है अंतर्बाह्य परमात्मा दिखाई देना ही भक्ति का लक्षण है इसीलिए हमारी कृति भगवान देखता है यह धारणा हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए मैं भगवान से दूर हूँ यह भावना कभी नहीं होनी चाहिए भगवान की प्राप्ति के लिए स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहिए मन राम में लीन हुआ हो तो देह का विस्मरण होता है अतः नाम स्मरण के आधार से मन भगवान के प्रति विलीन करना ही परमार्थ का सार है नारायण नारायण